श्री गिर्ग संहिता गोलोखंड सत्रहवा अध्याय श्री कृष्ण की बाल लीला में दधि चोरी का वर्णन श्री नारद जी कहते हैं राजन ददनंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौरश्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नन्दवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षण बनाने लगे मिथलेश्वर वे दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए और मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर ढोलने लगी माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंक में आ बैठते थे माया से बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते फिरते थे माता यशोदा ब्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लोटते तथा धूल लग जाने से दूसर अंग वाले अपने लाला को गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती पोसती थी श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते और वहाँ से फिर माता की गोद में आ जाते थे इस तरह वे ब्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे माता यशोदा उन्हें सोने के तार जड़े पीताम्बर और पीली झंगुली पहनाती तथा मस्तक पर दीप्तमान रत्नमय मुकुट धारण कराती और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली भव्य रूप में उन्हें देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करती थी। अत्यंत सुंदर बालोचित क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियाँ बड़ा सुख पाती थीं वे सुख स्वरूपा गोपांगनाएँ अपना घर छोड़कर नंदराज के गोष्ठ में आ जाती और वहाँ आकर वे सबके सब अपने घरों की शुद्ध बुद्ध भूल जाती थीं। राजन नंदराज जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते तब यशोदा जी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थी उस समय गोपियां ब्रज में दया से द्रवित हृदय हो यशोदा जी से इस प्रकार कहते थे श्री गोपांगनाय कहने लगे सुबह तुम्हारा लाल खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है इसकी बाल के लिए अत्यंत मनोहर है ऐसा न हो कि इसे किसी की नजर लग जाए अतः तुम इस काक पक्षधारी दूध मुहे बालक को आंगन में बाहर मत निकलने दिया करो देखो ना इसके ऊपर के दो दांत ही पहले निकले हैं जो मामा के लिए दोष कारक है यशोजा जी तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है इसलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए गौ ब्राह्मण देवता साधु महात्मा तथा वेदों की पूजा करनी चाहिए श्री नारद जी कहते हैं राजन तब से यशोदा और रोहिणी जी पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र रत्न तथा नूतन अन्न का दान करने लगी कुछ दिनों बाद सिंह सावक की भांति दिखने वाले राम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे श्री रामा और सुबल आदि ब्रज बालक शाखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र बालुका में तट पर कौतूहलपूर्वक लौटते हुए राम और श्याम नील सघन तमालों से घिरे और कदम कुंज की शोभा से विकसित कालिंदी तटवर्ती उपवन में विचरने लगे श्रीहरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्रीनंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली प्रभावती ने कहा यशोमती हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन घी दूध दही और तक्र है उसमें ऐसा कोई बेलगाव नहीं है कि यह हमारा है और वह तुम्हारा मेरे यहां तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारी लाला ने कहीं चोरी सीखी है माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारे यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला यशोदा जी ब्रज का ब्रजराज का बेटा होकर यह चोरी करे यह उचित नहीं है किन्तु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है श्री नारद जी कहते हैं राजन प्रभावती की बात सुनकर नंद गेहिनी यशोदा ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से सांत्वनापूर्वक प्रभावती से कहा श्री यशोदा जी बोली बहन मेरे घर में करोड़ों गौवें हैं इस घर की धरती सदा गोरख से भीगी रहती है पता नहीं है बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है यहां तो कभी ये सब चीजें चाव से खाता ही नहीं प्रभावती इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो तुम्हारे पुत्र और मेरे लाल में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी डांटूंगी और घर में बांध रखूँगी श्री नारद जी कहते हैं राजन यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर में गए घर की दीवार के पास छठ एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता यह देख श्रीहरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीड़ा रखा उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गए तो भी छीके पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था इसलिए वे उसे न पा सके तब श्री रामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया दही का बर्तन फूट गया और सारा गभ्य पृथ्वी पर बह चला तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जी भरकर खाया भांड के फूटने की आवाज़ सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले किंतु तो श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली सामने नंद जी खड़े थे उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल दिया श्रीहरी सोचने लगे इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य धंध लेंगी अतः उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है तब वे हँसती हुई उस गोपी से बोली पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ फिर बालक के दोस्त बताना यदि इस तरह झूठे ही दोस्त लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ क्या तुम्हारे पुत्र की की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मर दी जाएगी तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुँह से घूट को हटा देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया उसे देखकर वह मन ही मन चकित होकर बोली अरे निगोड़े तू कहाँ से आ गया मेरे हाथ में तो ब्रज का सार सर्वस्व था इस तरह बड़बड़ाती हुई वह अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई यशोदा रोहिणी नंद बलराम तथा अन्यन्गनाएँ गोप हंसने लगीं और बोली अहो ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृढ़ता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटका कर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले श्री भगवान ने कहा अरे गोपी यदि फिर कभी तुम मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूँगा इसमें संशय नहीं है श्री नारद जी कहते हैं राजन यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित हो अपने घर चली गई उस दिन से सब घरों की गोपियाँ लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थीं इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण के बाल चरित्रगत दधि चोरी का वर्णन नामक सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ